नारायण नारायण आज का विषय है भगवान का नाम मत छोड़ो संकल्प एक बहुत बड़ी शक्ति है इच्छा यदि सचमुच बलवती हो तो वह वस्तु को अपनी ओर खींचे बिना नहीं रहती उसी प्रकार भगवान की प्राप्ति के लिए हमारे मन में प्रबल इच्छा हो तो भगवान की प्राप्ति होती है गृहस्थिक और भौतिक वस्तुएँ हम कितनी ही प्राप्त करें तो भी उनसे पूर्ण संतोष नहीं होता क्योंकि वे मूलतः अपूर्ण होती हैं इसके विपरीत भगवान स्वयं पूर्ण होने के कारण हमारी वासनाओं की पूर्ण तृप्ति होती है वे क्षीण होती हैं और बाद में अपने आप नष्ट होती हैं इसलिए हमेशा ऐसी इच्छा करें कि भगवान मुझे चाहिए यह कहना और नाम स्मरण करना एक ही बात है मेरा अनुभव है कि सच्चे प्रेम से यदि हम अपना भार प्रभु राम पर छोड़ दें तो वे सदा हमारी कल्पना से परे की बातें घटित कर देते हैं हमारी देह और हमारी गृहस्थी भगवान की सत्ता से चलते हैं यह है भान सतत रखकर संसार में बरतें तो हमें किसी बात की कमी नहीं पड़ेगी नाम में एक विशेष बात है यदि हम विषय के लिए भी नाम लें तो भी विषय प्राप्त तो होता है लेकिन वह अपना काम यानी मन को निर्विषय करने का काम करते ही रहता है अतः किसी भी बात के लिए क्यों ना हो नाम लेते रहें लेकिन निर्विषय होने के लिए नाम स्मरण करो तो सफलता जल्दी मिलेगी साधन वही है और साध्य भी वही है हमारे मन में यह दृढ़ भाव हो कि नाम एकमात्र सत्य है इसके अलावा दूसरा कोई सत्य नहीं है इसके अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है हम जब कोई भी काम आरंभ करते हैं तब जिसके लिए वह प्रारंभ किया गया है, वह बात हम अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते उसी प्रकार नाम स्मरण करते समय हम वह क्यों कर रहे हैं इसका निरंतर ध्यान रखें यह ध्यान सदा रखना मैं भगवान का हूँ यह जानना इसी को अनुसंधान कहते हैं वास्तव में मैं भगवान का ही हूँ लेकिन मुझे भ्रम से ऐसा लगता है कि मैं विषय का हूँ संत तुम विषय के नहीं हो भगवान के हो ऐसा कहते हैं यही संतों का बड़ा कार्य है और इसीलिए वे नाम स्मरण करने को कहते हैं नाम स्मरण करने का मतलब मन को यह कहना है कि मैं विषय का नहीं हूँ भगवान का हूँ मन में यह भाव निर्माण होना और यह भाव स्थायी होने के लिए पुनः पुनः मन को वही कहना का मतलब निरंतर नाम स्मरण करना है जिसमें सचमुच भगवान की चाह है उसको सफलता मिले क्या हमें सचमुच संसार में सम्मान कीर्ति धन विषय आदि नहीं चाहिए यदि वैसा नहीं होगा तो भगवान मुझे चाहिए ऐसा मुँह से कहने का कोई मतलब ही नहीं है जो भगवान से प्रेम करना चाहे वह संसार का शौक छोड़ दे संसार के पीछे दौड़ो तो अपना साधन दुबो बैठोगे तुम सचमुच सतत भगवान का नाम स्मरण करो और मन से भगवान को मनाओ तुम कितने भी पतित हो तो पावन हो जाओगे यह मेरा तुम्हें आशीर्वाद है नारायण नारायण